महाभारत शांति पर्व नवत्यधिकततमोध्याय पराशर गीता का आरंभ पराशर मुनि का राजा जनक को कल्याण की प्राप्ति के साधन का उपदेश युधिठिवाच अत पर महाबाथेवत स्वी न्यामृत वचसस्ते पितामह युधिष्ठि कह महाबाहु महा पितामह अब इसके बाद जो भी कल्याण प्राप्ति का उपाय हो वह मुझे बताइए जैसे अमृत पीने से मन नहीं भरता उसी तरह आपके वचन सुनने से मुझे तृप्ति नहीं होती है कि शुभम पुरुष सतम त्रिया परम वाप्त होती प्रेत्यचेह तुरुष प्रवर इसीलिए मैं पूछता हूँ कि पुरुष कौन सा शुभ कर्म करे तो इसे श्लोक इस और परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है यह मुझे बताने की कृपा करें। यथा करे विष्णवाच अर्त्यामी महा यहाँ महात्मा प्रक्ष को विष्णुजी ने कहा युद्धिर इस विषय में भी मैं तुम्हें पूर्ववत एक प्राचीन प्रसंग सुनाऊंगा। एक समय महायशस्वी राजा जनक ने महात्मा पराशर मुनि से पूछा किम श्रेय लोके परत्र भवे प्रतिपत्तव्यम तदवानी तुम्हें मुनि कौन सी ऐसी वस्तु है जो समस्त प्राणियों के लिए यह लोक और परलोक में भी कल्याणकारी एवं जानने योग्य है उसे आप मुझे बताइए तत स तपसा मुनिथ्रवी तपसूर्ण धर्मों के विधान को जानने वाले वे तपस्वी मुनि राजा जनक पर अनुग्रह करने की इच्छा से इस प्रकार बोले पर धर्म एवं कृत श्रेयान लोके तस्मा पर यथा राजन जैसा कि पुरुषों का का कथन है धर्म का ही अनुष्ठान किया जाए तो वह एलोक और परलोक में भी कल्याणकारी होता है उससे बढ़कर दूसरा कोई श्रेय का उत्तम साधन नहीं है प्रतिपद्य नरो धर्मम सर्गलोके धर्मत्मक निपस धर्म को जानकर उसका आश्रय लेने वाला मनुष्य स्वर्गलोक में सम्मानित होता है वेद में जो सत्यम वद धर्मम चर यजेत जुह इत्यादि वाक्यों द्वारा मनुष्यों का कर्तव्य विधान किया गया है वही धर्म का लक्षण है तस्मिन्नाश्रमिण संत स्वकर्मणी सभी आश्रमों के लोग उस धर्म में ही स्थित रहकर इस जगत में अपने अपने कर्मों का अनुष्ठान करते हैं चतुर्विधा तात प्रवर्तते। तात साच प्रवर्तते इस लोक में चार प्रकार की जीविका का विधान है ब्राह्मण के लिए यज्ञ आदि कराकर दक्षिणा देना छत्रिय के लिए कर लेना वैश्य के लिए खेती आदि करना और शूद्र के लिए तीनों वर्णों की सेवा करना मनुष्य इन्हीं चार प्रकार की जीवकाओं का आश्रय लेकर रहते हैं वह जीव का दैवेक्षा से चलती है सुकृत सुकृतम कर्म निशे विविध कृप दशार्ध प्रविभक्ताम भूतानाम बहुधा गति जो प्राणी नाना प्रकार के कर्म से पुण्य और पाप कर्म का सेवन करके पंचत्व को प्राप्त हो गए हैं अर्थात स्थूल शरीर का त्याग कर देते हैं उनको मिलने वाली गति नाना प्रकार की बताई गई है तथा जैसे तांबे आदि के बर्तनों पर जब सोने और चांदी की कलई चढ़ा दी जाती है तब वे वैसे ही दिखाई देने लगते हैं उसी प्रकार पूर्व कर्मों के वशीभूत प्राणी पूर्वकृत कर्म से लिप्त रहता है पुण्य कर्म से लिप्त होने के कारण वह सुखी होता है और पाप से लिप्त होने के कारण उसे दुख उठाना पड़ता है ना सौक्षम प्राप्य देह क्षय न रह जैसे बिना बीज के कोई अंकुर पैदा नहीं होता उसी प्रकार पुण्य कर्म किए बिना कोई सुखी या समृद्धिशाली नहीं हो सकता अतः मनुष्य देह त्याग के पश्चात पुण्य कर्मो के फल से ही सुख पाता है दैवं तातन संसिद्धा देव इस विषय में नास्तिक कहते हैं मैं प्रारब्ध को प्रत्यक्ष नहीं देख पाता तथा प्रारब्ध के अस्तित्व का सूचक अनुमान प्रमाण भी नहीं है किन्तु तो देवता गंधर्व और दानो आदि योनिया तो स्वभाव से ही प्राप्त होती है कृतम फल इसके उत्तर में में कहा जा सकता है कि मरकर गए हुए प्राणी किए हुए कर्मों को सदैव याद नहीं रख सकते किंतु जब किसी पूर्व कृत कर्म का फल प्राप्त होता है तब वे ही लोग सदा मन वाणी नेत्र और क्रिया द्वारा किए हुए चार प्रकार के कर्मों का स्मरण करते हैं अर्थात यह कहते हैं कि मैंने पूर्व में कोई ऐसा कर्म किया होगा जिसका फल इस रूप में प्राप्त हुआ है लोक यात्रा शब्दों वेदाश्रय कृत शांत्यर्थम मनसस्ता नहीं त्रृद्धानुशासनम अर्थात नास्तिक लोग जो यह कहते हैं कि लोक यात्रा के निर्वाह और मन की शांति के लिए वेदोक्त शब्दों को प्रमाण माना गया है अर्थात वेदों में जो कर्म करने का विधान है वह तो असमर्थ पुरुषों के जीविका निर्वाह के लिए है और जो जन्म के किए हुए कर्म की चर्चा आई है वह दुखी मनुष्यों के मन को धीरज बनाने के लिए है परंतु यह मत ठीक नहीं है क्योंकि पतंजलि आदि ज्ञान वृद्ध पुरुषों ने ऐसा उपदेश नहीं किया है पतंजलि ने तद विपाको जातु इस सूत्र के द्वारा जाति अर्थात जन्म आयु और सुख दुख रूप भोग को पूर्वकृत कर्म का फल बताया है चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चतुर्विधम याद कर्म ताद प्रतिपद्य मनुष्य नेत्र मन वाणी और क्रिया के द्वारा चार प्रकार के कर्म करता है और जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका फल पाता है लगते कर्म निरंतर कल्याणम जदिवा पापम न राजन मनुष्य कर्म के फल रूप से कभी केवल सुख कभी सुख दुख दोनों को एक साथ प्राप्त करता है पुण्य या पाप कोई भी कर्म क्यों न हो फल भोगे बिना उसका नाश नहीं होता कदाचि सुकृतस्थम इव ठीक मज्यम से संसारे यदुखा मुच्यते तुखक्ष कर्म सेवते सुकतयाचत मनुजाधिपः तात संसार सागर में डूबते हुए मनुष्य का पुण्य कर्म कभी कभी जब तक स्थिर जैसा रहता है जब तक कि दुख से उसका छुटकारा नहीं हो जाता तदनंतर दुख का भोग समाप्त कर लेने पर जीव अपने पुण्य कर्म के फल का उपभोग आरंभ करता है जब पुण्य का भी क्षय हो जाता है तब फिर वह पाप का फल भोगता है इस बात को तुम अच्छी तरह समझ लो दम धुति दस निक्षम चेत सुखावा इंद्रिय संयम क्षमा धैर्य तेज संतोष सत्य भाषण लज्जा अहिंसा दुर्व्यसन का अभाव तथा दक्षता ये सब सुख देने वाले हैं दुष्कृते दुष्कृत सुकृत चापी न जंतु तो भवि निन सामधानी विचक्षण विद्वान पुरुष को जीवन पर्यंत पाप या पुण्य में भी आसक्त न होकर अपने मन की को परमात्मा के ध्यान में लगाने का प्रयत्न करना चाहिए नावते करोति याद कर्म ताद प्रतिपद्य जीव दूसरे के किए हुए शुभ अथवा अशुभ कर्म को नहीं भोगता वह स्वयं जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है सुख दुखे समाधाय न संगत हो पार्थिव विवेकी पुरुष सुख और दुख को अपने भीतर विलीन करके अन्य मार्ग से अर्थात मोक्ष प्राप्त के मार्ग द्वारा चलता है जो स्त्री पुत्र और धन आदि में आसक्त है वे सब संसारी जीव उससे भिन्न दूसरे ही मार्ग पर चलते हैं अतः जन्मते और मरते रहते हैं परेशान तत्कु या स्वयं नर यो तथा युक्त सो वहा क्षति मनुष्य दूसरे के जिस कर्म की निंदा करे उसको स्वयं भी न करे जो दूसरे की निंदा करता है किंतु स्वयं उसी निंद कर्म में लगा रहता है उपास का पात्र उपहास का पात्र होता है भीरो राजो ब्राह्मण सर्वक्षो वैश्यो निहानवर्णोल विद्वांसा शीलो वृत्तन कुल सत्या धाक स्त्री चधुष्टा रागे युक्त पंचमत्महेतो मूर्खो वक्ता एते सर्वे शोचताम जाति राजुक्त स्नेह प्रजाशु राजपो क्षत्रिय अर्थात भक्षा भक्ष का विचार न करके सब कुछ खाने वाला ब्राह्मण धनोपार्जन की चेष्टा से रहित या अकर्मण निवेश आलसी शुद्ध उत्तम गुणों से रहित विद्वान सदाचार का पालन न करने वाला कुलीन पुरुष सत्य से भ्रष्ट हुआ धार्मिक पुरुष दुराचारणी स्त्री विषयाशक्त योगी केवल अपने लिए भोजन बनाने वाला मनुष्य मूर्ख वक्ता राजा से रहित राष्ट्र तथा अजितेंद्रिय होकर प्रजा के प्रति स्नेह न रखने वाला राजा ये सब के सब शोक के योग्य हैं अर्थात निंदनीय है एथे श्री महाभारत शांति पर्वणि मोक्ष धर्म परवड़ी पराशर गीताम नवत्यधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में पराशर गीता विषयक दो अध्याय पूरा हुआ